कीता, सांकर श्रीमदगवीता शंकरभाष्य अध्यायरा कि तथा दर्शनम अध्यात्मज्ञानन तत्वर्शनज्ञान प्रोक्त अज्ञानम था अध्यात्मज्ञान निजय ज्ञान ज्यान अध्यात्मज्ञानमें अध्यात्म तस् निभाव नित्य आध्यात्मज्ञान निवय ज्ञान का नाम आध्यात्मज्ञान है उसमें नित्य स्थिति आदि नाम, ज्ञान साधना नाम, भावना परिपाक भावनापरिपाक निर्म्ञान तथो मोक्ष संसारों पर तस्य तस् आलोचनम तत्वज्ञाथर्शनम तत्वज्ञान फलालोचने ही तत्साधनाष्ठाने इति। सैतज्ञान के अर्थ की आलोचना अर्थात अमान्यवादी ज्ञान साधनों की परिपक्व भावना से उत्पन्न होने वाला जो तत्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसार की उपरतिरूप मोक्ष है उसकी आलोचना क्योंकि तत्वज्ञान के फल की आलोचना करने से ही उसके साधनों में प्रवृत्ति होगी एक तद तत्वज्ञानार्थ तत्व ज्ञानार्थ दर्शन इति ज्ञानमित ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानार्थवात्व से लेकर तत्वज्ञान के अर्थ को आलोचना पर्यंत कहा हुआ समस्त साधन समुदाय ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान इस नाम से कहा गया है अज्ञानम यदत अस्मा यथोक्ता अन्य विपर्य मालिव दिंसा अक्षाति अनार्जव इत्यादि अज्ञान विज्ञे परिहरनाय संसार इति। इससे अर्थात उपर्युक्त ज्ञान साधनों के समुदाय से विपरीत जो मालित्व दंभित्व हिंसा क्षमा का अभाव कुटिलता इत्यादि अवगुण समुदाय हैं वह संसार में प्रवृत्त करने का हेतु होने से उसे त्याग करने के लिए अज्ञान समझना चाहिए यथोक्ते न ज्ञान न ज्ञातव्यम किम आशंकायाम आह जेयं यद इत्यादि उपर्युक्त ज्ञान द्वारा जानने योग्य क्या है इस आकांक्षा पर गेयम इत्यादि इदिश्लोक कहते हैं ननु नमीयम चमित न तेह जेय ज्ञायते नहि ही अमित कस्य परिपेक्षदम परिपेक्षद सर्वत्र एव च दृष्टम सर्व ज्ञानम तदव तेयस परिच्छेदक दृश्य न ज्ञानेन अषय ज्ञानन अपलभ्य घट विषय ज्ञानन अग्नि पूर्वपथ्य तो आदि गुण तो यम और नियम है उनसे जेय वस्तु नहीं जानी जा सकती क्योंकि अमानित्व आदि सद्गुण किसी वस्तु के ज्ञापक नहीं देखे गए हैं सभी जगह यह देखा जाता है कि जो ज्ञान जिस वस्तु को विषय करने वाला होता है वही उसका ज्ञापक होता है अन्य वस् वस्तु विषयक ज्ञान से अन्य वस्तु नहीं जानी जाती जैसे घट विषय ज्ञान से अग्नि नहीं जाना जाता न एस दोषो ज्ञान निमित्तवाद ज्ञानम उच्यते ही अबोचाम ज्ञान सहकारी कारण च उत्तर पक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अमान्यवादी सद्गुण ज्ञान के साधन होने से और उसके सहकारी कारण होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं जेय यवक्षा यतमश्नुते अना पर्रह्म न सन्ना सदुच्य जेय ज्ञातव यवक्षा प्रकर्षेण यक्ष्यामी जो जानने योग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ रूप से कहूँगा किम फल तद योचन अभिमुखी करनाय आह वह गेय कैसे फल वाला है यह बात श्रोता में रुचि उत्पन्न करके उसे सम्मुख करने के लिए कहते हैं यदेय ज्ञावा अमृतम अमृतत्व अस्नुते न पुनः म्रियते इत जिस जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य अमृत को अर्थात अमर भाव को लाभ कर लेता है फिर नहीं मरता अनादिमत आदि ही अस्थि आदिमद न आदिमत, आदिमत अनादिमद किम तत् परम निरतिशयम ब्रह्म गेयम प्रकृत वह गेय अनादिमत है जिसकी आदि हो वह आदिमत और जो आदिमत न हो वह अनादि मत कहलाता है वह कौन है वही परम निरतिशय ब्रह्म जो कि इस प्रकरण में रूप से वर्णित है अत्र अनादि मत परम इति पदम छिन्दन्ति बहु बहुवृह उक्ते अर्थे मतुप आनर्थक्यम आनाथक्यम अनिष्ट इति। यहाँ कई एक टीकाकार अनादि मत परम इस प्रकार छेद करते हैं कारण यह बतलाते हैं कि बहुब्रही समाज द्वारा बतलाए हुए अर्थ में मतुम प्रत्यय के प्रयोग की निरर्थकता है अतः वह अनिष्ट है अर्थविशेषम च दर्शयन्ति अहम् वासुदेवाख्या पराशक्ति ही यस्य तद मत इति। वे टीकाकार ऐसा छेद करके अलग अर्थ भी दिखाते हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी परम शक्ति हूँ वह गे मत पर है सत्यम एवं अपुनरुक्त सर्थ चेत संभव न तो अर्थ संभव ब्रह्मण सर्वशेष प्रतिषेधन एव विजिज्ञापय तत्वाद न न नसद उच्यते इति। ठीक है यदि उपर्युक्त अर्थ संभव होता तो ऐसा पदच्छेद करने से पुनरुक्त के दोष का निवारण हो सकता था परंतु यह अर्थ ही संभव नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रह्म का स्वरूप न सतन्ना सदुच्य आदि वचनों से सर्व विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा ही बतलाना इष्ट है विशिष्ट शक्ति मत प्रदर्शनम विशेष प्रतिषेध विप्रतिषिधम तस्मा मतुपो बहुबृणा समानार्थत्व अपनी प्रयोग लोकपूर्णार्थ गेय को किसी विशेष शक्ति वाला बतलाना और विशेषणों का प्रतिषेध भी करते जाना यह परस्पर विरुद्ध है सूत्रांग यही समझना चाहिए कि मतुप प्रत्यय का और बहुब्रीही सम का समान अर्थ होने पर भी यहाँ श्लोक पूर्ति के लिए यह प्रयोग किया गया है अमृतत्व फलम गेय मैं उच्यते प्ररोचन अभिमुखीकृत आहा जिसका फल अमृतत्व है ऐसा गेय मेरे द्वारा कहा जाता है इस कथन से रुचि उत्पन्न कर अर्जुन को सम्मुख करके कहते हैं न सत तद गेयम इति न अपि असत तद उच्यते उस गेय को न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है न महता परिकरबंधन कंठ उदुष्य जेय प्रवक्षातिपम उतम न सत् तद न असत उच्यते इति पूर्वपक्ष कटिबद्ध होकर बड़े गंभीर स्वर से यह घोषणा करके कि मैं गेय वस्तु को भली प्रकार बतलाऊँगा फिर यह कहना कि वह न सत कहा जा सकता है और न असत ही उस घोषणा के अनुरूप नहीं है न अनुरूपम एव उक्तम, कथम सर्वासु ही उपनिष्सुम ब्रह्म नेति नेति, स्थूल मनलु, इत्यादि विशेष प्रतिषेधेन एव निर्देश्य न इदम तद यच अगोर अगोचरत्वाद उत्तर पक्ष यह नहीं भगवान का कहना तो प्रतिज्ञा के अनुरूप ही है क्योंकि वाणी का विषय न होने के कारण सब उपनिषदों में भी गेय ब्रह्म ऐसा नहीं ऐसा नहीं स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं इस प्रकार विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा ही लक्ष्य कराया गया है ऐसा नहीं कहा गया कि वह गेय अमुख है ना नु न तद अस्ति यद वस्तु अस्ति न उच्चते अथ अस्ति अस्थिश्देन न उच्चते न उच्यते नस्ति तद्य विप्रतिषिद्ध गेयर तद, तद अस्थिशब्देन न उच्चते इति उच्यते चूर्पक्ष जो वस्तु अस्ति शब्द से नहीं कही जा सकती वह है भी नहीं यदि अस्ति शब्द से नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तव में नहीं है फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह ज्ञ है और अस्ति शब्द से नहीं कहा जा सकता न तवद न ना अस्त नास्ति बुद्ध्याषयवाद उत्तरपक्ष वह ब्रह्म नहीं है सो नहीं क्योंकि वह नहीं है इस ज्ञान का भी विषय नहीं है ननु बुद्धय अस्ति नास्ती बुद्ध अनुगता तत्र तव सति जेयम अभी अस्ति बुद्धि प्रत्यय विषय वाचार नास्ति बुद्धि प्रत्यय विषय वाचार पूर्वपक्ष सभी ज्ञान अस्ति या नास्ति इन बुद्धियों से ही किसी प्र एक के अनुगत होते हैं इसलिए ज्ञ भी या तो अस्ति ज्ञान से अनुगत प्रतीति का विषय होगा या नास्ति ज्ञान से अनुगत प्रतीति का विषय होगा न अतिद्रियत्वन उभय बुद्ध्यनुगत प्रत्य विषयवाद यह बात नहीं है क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों से अगोचर होने के कारण दोनों प्रकार के ही ज्ञान से अनुगत प्रतीति का विषय नहीं है यदि इंद्रिय गम्यम वस्तु घटादिकदस्ति बुद्धियानुगत प्रत्यय विषय वा सैत नास्ति बुद्धिुगत प्रत्यय विषय इंद्रियों द्वारा जानने में आने वाले जो कोई घट आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो अस्ति इस ज्ञान से अनुगत प्रतीत के या नास्ति इस ज्ञान से अनुगत प्रतीत के विषय होते हैं इदम तो जेय अति शब्द प्रमाण गम्यवाद न घटाधिवत उभय बुद्धियागत प्रत्यय विषयम इति अतो न सत तद न असत इति इति्यते परंतु यह गृह ब्रह्म इंद्रियातीत होने के कारण केवल एक शब्द प्रमाण से ही प्रमाणित हो सकता है इसलिए घट आदि पदार्थों की भांति यह है नहीं है इन दोनों प्रकार के ही ज्ञानों के अनुगत प्रतीति का विषय नहीं है सूत्रांग वह तो सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है यू उक्तम विरुद्ध उच्चते जेय तद न स असत्च्य न उच्चते इति न विरुद्धम अनदेव तद्दिताथो अतता दधि श्रुते है तथा तुमने जो यह कहा कि ज्ञे है किंतु वह न सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है यह कहना विरुद्ध है तो विरुद्ध नहीं है क्योंकि वह ब्रह्म जाने हुए से और न जाने हुए से भी अन्य है इस श्रुति प्रमाण से यह बात सिद्ध है श्रुति अभी विरुद्धार्थी चेत यथा यज्ञा शाला आरभ्य कोई तद्वेद यद्य मुस्मिल लोकेस्ती वा न वेती एवं चेत पूर्व यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थ वाली हो तो अर्थात जैसे यज्ञ के लिए यज्ञशाला बनाने का विधान करके वहाँ कहा है कि उस बात को कौन जानता है कि परलोक में यह सब है या नहीं इस श्रुति के समान यह श्रुति भी युक्त हो तो न विदितादिता अवश्य विज्ञे परत्वात् यद्य मुस्मिन इत्यादितु तो विधिशेष अर्थवाद उत्तरपक्ष यह बात नहीं है क्योंकि यह जाने हुए थे और न जाने हुए से, से विलक्षण प्रतिपादन करने वाली श्रुति निसंदेह अवश्य ही पदार्थ का होना प्रतिपादन करने वाली है और यह सब परलोक में है या नहीं इत्यादि श्रुतिवाक्य विधि के अंत का अर्थवाद है अतः उसके साथ इसकी समानता नहीं हो सकती उपपत्ते सदसदादी शब्द ब्रह्म न इति थर्वि शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रीमाण च श्रोतृ जाति क्रियागुण संबंध द्वारण संकेत ग्रहण शब्यपेक्ष अर्थम प्रत्यायति न अन्यथा अदृष्टत्वाद युक्ति से भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत् असत आदि शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अर्थ का प्रकाश करने के लिए वक्ता द्वारा बोले जाने वाले और श्रोता द्वारा सुने जाने वाले सभी शब्द जाति क्रिया गुण और संबंध द्वारा संकेत ग्रहण करवा कर, ही अर्थ की प्रतीति कराते हैं अन्य प्रकार से नहीं कारण अन्य प्रकार से प्रतीति होती नहीं देखी जाती तद्य गौ अश्व पचति जाति इति वा वाक्रियातः शुक्ल कृष्ण गुणतः धनी गोमान संबंधता जैसे गौ गो या घोड़ा यह जाति से पकाना या पढ़ना यह क्रिया से सफ़ेद या काला यह गुण से और धनवान या गौ वाला यह संबंध से जाने जाते हैं इसी तरह सब का ज्ञान होता है न तो ब्रह्म जातिमद अतो न सदादि शब्द सदादिश्दवाच्यम न अभी गुणवद ये न गुण शब्देन उच्चेत निर्गुणवाद न क्रिया शब्द क्रियाशब्दवाच्यम निष्क्रियवाद निष्कलम निष्क्रियम शांतम परंतु ब्रह्म जाति वाला नहीं है इसलिए सत आदि शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता निर्गुण होने के कारण वह गुणवान भी नहीं है जिससे कि गुणवाचक शब्दों से कहा जा सके और क्रिया रहित होने के कारण क्रियावाचक शब्दों से भी नहीं कहा जा सकता ब्रह्म कला रहित क्रिया रहित और शांत है इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है चा तुआद, तुआद, तुआद, तुआद, चा केनचित न संबंधी एकद अद्वैवाद अविषयवाद आत्मवाद च न कचिथ शब्देन उच्यते तो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यः च तथा एक अद्वितीय इंद्रियों का अविशय और आत्मरूप होने के कारण वह ब्रह्म किसी का संबंधी भी नहीं है अतः यह कहना उचित ही है कि ब्रह्म किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है इत्यादि श्रुति प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है